इकबाल मसीह पाकिस्तान का एक बहादुर लड़का जेनेट विंटर इकबाल मसीह 1982 से उन्नीस इकबाल मसीह का जन्म पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीद के गांव में हुआ था जब वो केवल चार साल का था तो उसके गरीब माता पिता ने कालीन कारखाने के मालिक से बारह डॉलर डॉलर उधार लिए थे कर्ज के बदले में इकबाल एक बंधुआ मजदूर बन गया था अब जब तक कर्ज नहीं चुकेगा तब तक हर दिन इकबाल को कालीन के करगे पर काम करना होगा वो दिन में केवल बीस सेंट ही कमाता था जब इकबाल दस साल का हुआ तो पाकिस्तान के बदुआता ने बहादुरी से बाल के अपनी आवाज अपने घर से बहुत दूर तक की यात्रा की इकबाल ने स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में भाषण दिया उसे बॉस्टन में रिबॉक ह्यूमन राइट फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार मिला संयुक्त मानव अधिकार के उच्चायुक्त ने इकबाल को समकालीन गुलामी जिस जिससे दुनिया के लाखों बच्चे प्रभावित थे के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ाई के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया इकबाल कानून की पढ़ाई करना चाहता था ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी ने उसे पूरी छात्रवृत्ति प्रदान की थी इकबाल को कालीन उद्योग के मालिकों से मौत की धमकी मिली 16 अप्रैल उन्नीस को जब वो दो चचेरे भाइयों के साथ अपने गाँव में साइकिल की, की सवारी कर रहा था तब इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो सिर्फ बारह वर्ष का था उसकी मृत्यु की परिस्थितियाँ संदिग्ध थी हम खतरों से बचने के लिए प्रार्थना न करें बल्कि उनका सामना करते समय बने रहें। रविंद्रनाथ टैगोर। 12 जब तक उसे माता पिता चार साल के इकबाल को कालीन कारखाने में ही काम करना होगा एक लड़के की आजादी की कीमत सिर्फ बारह डॉलर थी यहाँ पतंग मत लाना कालीन कारखाने के मालिक ने इकबाल को अंधेरी फैक्ट्री में खींचा वहां एकमात्र खिड़की पर लोहे की छड़े लगी थी इकबाल को एक चेन द्वारा करके के साथ बांध दिया गया जिससे कि वो भागे नहीं इकबाल ने अपने जैसे जंजीरों में बंधे बच्चों की कई कतारें देखी सभी अंधेरे में कालीन बुन रहे थे छोटी लचीली उंगलियां जटिल जटिल नमूने बुन सकती थी इतने जटिल की मालिक ने इकबाल को एक कालीन में अपनी पतंग का नमूना बुनते हुए तक नहीं देखा उसके हाथ काम कर रहे थे जबकि उसका दिमाग आसमान की सैर कर रहा था इकबाल अंधेरे घर में रहता है वो सूरज निकलने से पहले ही कारखाने में पहुंचता है और फिर वो वहाँ पूरे दिन काम करता है और सूरज डूबने के बाद ही घर लौटता है एक रात घर लौटते हुए इकबाल को दीवार पर एक नोटिस दिखा कर्ज के बारे में एक मीटिंग होने जा रही थी वही कर्ज जिसने इकबाल जैसे बच्चों को गुलामी में झोंका था इकबाल मीटिंग में गया उसे पता चला कि अब पेशगी यानी कर्ज गैर हो गई थी और सभी कर्जों को माफ कर दिया गया था वो अब कलिन फैक्ट्री मालिक का गुलाम नहीं था अब इकबाल मुक्त था फिर वो दौड़ता हुआ अंधेरे कारखाने में गया उसने नोटिस लहराया और वो चिल्लाया अब तुम सब स्वतंत्र हो, हम के के फैक्ट्री मालिकों की धमकियां इस दस वर्षीय लड़के को डरा नहीं पाई इकबाल पूरे पाकिस्तान में कालीन कारखानों में गया उसने तीन हजार से अधिक बंधुआ बच्चों में स्वतंत्रता स्वतंत्रता का संदेश फैलाया फिर वो अपना संदेश फैलाने के लिए समुद्र पार करके अमेरिका में भाषण देने गया मैं पाकिस्तान में वही करना चाहता हूं जो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में किया मैं बच्चों को गुलामी से मुक्त करवाना चाहता हूं। जब वो पाकिस्तान वापस लौटा तब धमकियां फिर से शुरू हो गई फिर वो बारह साल का लड़का उनसे डरा नहीं इकबाल अब आजाद था फिर एक दिन जब वो साइकिल चला रहा था तब किसी ने गोली मारकर उसकी जान ले ली अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के इस बहादुर लड़के के लिए आठ लोगों ने अपने आशू बहाये अंत